परमार्थ प्रसंग 122 पूजा सेवा जप ध्यान आदि नित्य कर्म निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करने से पूर्व और इस जन्म के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है परिणामतः साधन भजन भी क्रमशः सहज साध्य हो जाता है और चित्त शुद्ध और मन स्थिर होकर भगवत भाव में तल्लीन हो जाता है और तत्व ज्ञान लाभ होता है एक यदि पूर्व जन्म के कुछ सत्संस्कार या स्वकृति न हो तो धर्म और ईश्वर में विश्वास और मती गति नहीं होती यदि किसी विशेष पुण्य फल के कारण हुई भी तो इतने बाधा विघ्न आज झुकते हैं कि सबको ठेल ढकेल कर धर्म मार्ग में द्रुत गति से अग्रसर होना बड़ा ही कठिन हो जाता है पर इसीलिए हताश होकर छोड़ देने से भी नहीं चलेगा उन्हें अतिक्रमण करने के लिए जितने ही दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे उतने ही वे मार्ग छोड़कर भागने लगेंगे और शायद वे ही शत्रुता छोड़कर तुम्हारे अनुकूल और सहायक बन जाएंगे कठिनाइयों से जितना ही डरोगे उतना ही वे ज्यादा भय दिखाती है और जोर पकड़ती है एक सौ चौबीस यदि जन्म के शुभ संस्कार न हो तो शास्त्र और गुरु का उपदेश ठीक ठीक हृदयंगम नहीं होता पांडित्य या अन्य विषय में कोई संभवतः खूब उन्नत हो सकता है समाज में उच्च पद और मान सम्मान प्राप्त कर सकता है करोड़पति हो सकता है व्यवसाय वाणिज्य में खूब मन देकर उसका प्रसार कर सकता है पर धर्म या सूक्ष्म परमार्श तत्व के विषय में शायद वह बिल्कुल ही अज्ञ बालक रह सकता है साधारण विषय भी सरलता से नहीं समझ सकता फिर भी यदि वह सत्यनिष्ठ, विश्वासी, सरल और और हुआ, तो ईश्वर की कृपा से उसे उसे साधुसंग और का आश्रय मिल जाता है उसके फलस्वरूप वह धर्म के सूक्ष्म तत्व की भी उपलब्धि करने में समर्थ होता है एक सौ पच्चीस शुभ संस्कार अधिक न रहने पर भी चेष्टा लगन और अभ्यास के जरिए अनुकूल संस्कार पैदा हो जाते हैं अभ्यास में महाशक्ति निहित है दीर्घकाल तक श्रद्धा से निरंतर अभ्यास करते रहने से यह हो जाता है। जिसका अभ्यास करते रहोगे वही बाद में स्वभाव बन जाएगा तब कुछ भी जबरन नहीं करना पड़ता स्वाभाविक ही होने लगता है भगवान के स्मरण बनन प्रार्थना जप ध्यान आदि का अभ्यास होने से अन्य कार्यों में लगे रहने पर भी ये भीतर से आपरूप होते रहते हैं कंपास की सुई के समान वे तन्मुखी बने रहते हैं शक्ति दूर हो जाती है और कोई भी विपत्ति उसे विचलित नहीं कर पाती मरण मरणकार उपस्थित होने पर भी मन शांत और उन्हीं में मग्न रहता है उसे और पुनः पुनः जन्म मृत्यु का भोग नहीं भोगना पड़ता वह परम पद में लीन हो जाता है